विजया सखी के शोक विचार श्री मार्कंडे महर्षि ने कहा उस अवसर पर भगवान शिव दक्षा के गुण गणों को परिगणन करते हुए अत्यधिक दुख से प्रतृदित होकर प्राकृत मनुष्यों की ही भांति शोकाकुल हो गए थे उस समय में विलाप करते हुए शिव को जानकर अर्थात सती के वियोग में शंभू को रुदन करते हुए देखकर कामदेव रति और वसंत के सहित महेश्वर प्रभु के समीप में प्राप्त हो गए थे उस रति के पति कामदेव ने शोक के समीप में प्राप्त हो पर भ्रष्ट शू को जो भ्रष्ट चेतना वाले और रुदन करने वाले थे एक ही साथ अपने पांच प्राणों से प्रहार किया था शोक के कारण अभ्यत चित्त वाले भी संभु काम के बाणों के प्रहार से व्याकुल होकर अत्यंत ही संकीण भाव को प्राप्त हो गए थे और उन्होंने बहुत शोक किया था और वे मोह को भी प्राप्त हो गए थे अर्थात शोक के बेग से मोर्चित हो गए थे वे एक छंद में तो शोकाकुल होकर भूमि पर गिरजाया करते थे और एक छंद में ही उठकर दौड़ लगाते थे � और फिर वे विभु वहीं पर अपने नेत्रों को निमलित कर लिया करते थे किसी समय में देवी दाक्षायणी का ध्यान करते हुए हास करने वाले हो जाते थे अर्थात खूब अधिक हंसते रहा करते थे किसी समय भूमि में, में लेटे हुए सती का आलिंगन किया करते थे मानो वह रस के भावों से युक्त ही स्थित होवे भगवान शंकर हे सती हे सती इस प्रकार से निरंतर सती के नाम का कथन करके ऐसा कहा करते थे कि अब इस व्यर्थ में किए हुए नाम का परित्याग कर दो ऐसा कहकर अपने हाथ से उस सती के सब का स्पर्श किया करते थे शंभु भगवान अपने हाथ से इस सती का परिमार्जन करके उसके यथास्थित अलंकारों को विश्लेषित करके अर्थात शरीर से दूर करके फिर उन अलंकारों को वहां पर ही अर्थात उस सती के मृत शरीर पर अकलांकृत किया करते थे तथ पर यह है कि वे कभी तो आभूषणों को सती के मृत शव से दूर हटा लेते थे और उस सती को सजीव समझकर आभूषणों को उनके अंगों में धारण कराया करते थे भूतेश्वर भगवान शिव के इस प्रकार से विलाप कलाप करने पर जिस समय में वह मृत हुई सती ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया था तो उस समय भगवान शिव शोक की उद्गाढ़ता पूर्वक अत्यधिक रोदन करने लगे थे जब वे रुदन कर रहे थे तो उसके आंसू नीचे गिर रहे थे उस समय में देवगण ने उसको देखा था और वे ब्रह्मादिक देव चिंता में परायण होते हुए अत्यधिक चिंतातर हो गए थे भूमि पर गिरे हुए वे वास्पक, अर्थात आंसू यदि पृथ्वी का दाह कर देंगे तो वहां पर क्या उपाय करना चाहिए अर्थात आंसुओं के द्वारा पृथ्वी का दाह का क्या प्रतिकार होगा इससे ये सभी हाहाकार करने लगे थे इसके अनंतर ब्रह्मा आदि देवों के सनिश्चर के साथ विचार किया था और उन्होंने भगवान शंभू के जो मोह के वशीभूत हो गए थे वासपों को धारण करने हेतु सनिश्चर का स्तुवन किया था देवगण ने कहा हे महान भाग्य वाले हे सनिश्चर देव आप तो लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं हे मूल शक्ति से समुत्पन्न होने वाले आपका जन्म तो सूर्य देव से ही हुआ है आपके लिए हमारा नमस्कार समर्पित है हाथ में सूल धारण करने वाले पास को धारण करने वाले और धनुधारी आपको नमस्कार है आपका हस्त वरदान देने वाले हैं और अन्य तम की छाया के आत्मज हैं ऐसे आपको प्रणाम है हे नील मेघ के सदृश आप किसे हुए अंजन के तुल्य हैं? समस्त लोकों के प्राणों के धारण करने में कारण स्वरूप आपके लिए प्रणाम आपको नमस्कार हो हे भगवन आप हो भगवान आप शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न हो जाइए भगवान शंभू के शोक से समुत्पन्न हुए बाष्पों आंसुओं से हमारी इस पृथ्वी की रक्षा करो जिस प्रकार से पुरातन समय में वर्षों तक वृष्टि का अवरोध किया था और आप ही ने मेघों से होने वाली वृष्टि को रोक दिया था अब उसी भाँति भगवान हर के शोक के गिरे हुए आंसुओं के जल में भी कर लीजिए अर्थात इस आंसुओं के जल को रोक दीजिए आपके द्वारा जलों का ग्रहण करना देखकर पुशकर आद उन मेघों के महिंद्र की आज्ञा से निरंतर वर्षा को छोड़ा था अर्थात सतत आवृष्टि करते रहे थे आपने पहले पूर्व समय में उस समय संपूर्ण वर्षा के जल को आकाश में ही विनष्ट कर दिया था अब उसी भांति नष्ट करने के लिए प्रयत्न कीजिए भगवान शिव के आँसुओं के निवारण करने के कार्य से अन्य कोई भी आपके बिना समर्थ नहीं है यह श्री शिव के शोक से समुत्पन्न आँसुओं का जल देव गंधर्वों के सहित तथा पर्वतों के सहित ब्रह्मलोक को दाह कर देगा ऐसे ही इन आँसुओं के जल में हाथ दाहक शक्ति विद्यमान है वह वाष्पों का जल इस भूमंडल में गिरा है इसलिए आप अपनी माया से इनको धारण करो मार्कंडे ऋषि ने कहा समस्त देवों द्वारा इस प्रकार से भाषण किए जाने पर सूर्य पुत्र सनेशर ने अत्यंत दयाद्रमन वाला होकर उन देवों को प्रत्युत्तर दिया था सनेशर ने कहा हे सुरों में श्रेष्ठों अपनी शक्ति के अनुसार ही आपका कार्य करूंगा किंतु ऐसा ही होना चाहिए कि दाह करने वाले मुझको भगवान शंभु न जान पाए महान दुख और शोक के व्याकुल बासुधारी शिव के समीप में उनके क्रोध से यदि वह जान लेंगे तो मेरा शरीर निश्चय ही नष्ट हो जाएगा इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है इस कारण से ऐसा ही करिए जिस प्रकार से सती के पति भूतेश्वर शिव मुझको न पहचान पाएं उनके नेत्रों से मैं प्रतग ही बना रहूं मार्कंडे मुनि ने कहा इसके पश्चात वह वहां से ब्रह्मा आदि समस्त देवता शंकर के समीप में गए थे और सांसारिक योग माया के द्वारा शंभू को उन्होंने पुनः अधिक मोहित कर दिया था श्री सनिश्चर भी उसी समय भूतेश्वर के समीप में पहुंच गए थे उस दुराधर्म वाष्पों की वृष्टि को माया से रोक दिया था जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो वह सनिश्चर भी शंभू के वाष्पों को धारण करने में असमर्थ हो गया तो उसके द्वारा जलधारक महागिरि पर्वत पर वाष्प प्रचित किए गए थे लोकालोक पर्वत के समीप में जलधारा वास्व वाला गिरी है जो पुष्कर द्वीप के पृष्ठ में स्थित है वह तोय सागर के पश्चिम में है वह सब परिमाण से मेरु पर्वत के सदृश्य है उस समय में असमर्थ सनेश्वर उन ही वास्वों को विन्यस्त कर दिया था वह पर्वत भी शंभू के उन वास्वों को धारण करने में समर्थ नहीं हुआ था उन वास्वों के समुदाय से वह पर्वत विदीर्ण हो गया था शीघ्र ही मध्य भाग में भग्न हो गया था उन वाष्पों ने उस पर्वत का भेदन करके फिर तोय सागर में प्रवेश कर गए थे वे वाष्प अतिव छाट थे कि वह सागर भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ था इसके अनंतर सागर को मध्य में भेदन करके वे वाष्प सागर के पूर्व में रहने वाली बेला पर समागत हो गए थे तथा स्पर्श मात्र से उन्होंने उस बेला का भेदन कर दिया था पुष्कर द्वीप के मध्य में गमन करने वाले बाष्प बेला का भेदन करके पैतरणी नदी को हो गए थे और पूर्व सागर में गमन करने वाले हो गए थे जलधारा के भेद से और सागर के संसर्ग से कुछ सौम्यता को प्राप्त होकर फिर उन्होंने पृथ्वी का भेदन नहीं किया था इसके अनंतर शोक से विमूण आत्मा वाले शंभु विलाप करते हुए उस मृत सती के सब मृतदेह को अपने कंधे पर रखकर प्राच्य देशों को चले गए थे एक उन्मत्त की भांति गमन करने वाले इन शंकर के भाव को देवगणों ने देखकर ब्रह्मा आदि देवगण सब के भ्रष्ट होने के कर्म के विषय में चिंता करने लगे थे। भगवान शंकर के शरीर के स्पर्श से यह सब विकीर्णता को प्राप्त नहीं होगा फिर किस रीति के स्पर्श से यह सब ब्रखवत ध्वज के कंधे से सबका भ्रंश होगा यही चिंतन करते हुए वे भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु और भगवान सनीश्चर योग माया से अदृश्य होते हुए सती के सब के अंदर प्रवेश कर गए थे देवों ने इसके उपरांत सती के सब अंदर प्रवेश करके उन्होंने सती के सब के खंड-खंड कर दिए थे और विशेष रूप से स्थान-स्थान में उन खंडों को भूतल में गिरा दिया था कूट के दोनों चरणों को सबसे प्रथम भूमि में निपातित किया था में दोनों उरुओं के युग्म को जगतों के हित के लिए भूमि पर उसको डाला था कामगिरी काम रूप में योनि मंडल गिरा था और वहां पर ही पर्वत की भूमि में सती के सब का नाभि मंडल गिरा था जालंधर में स्वर्ण के हार से विभूषित स्तनों का जोड़ा गिरा था पूर्व गिरी में अस और ग्रीवा पतित हुए और फिर काम से हुआ था भगवान शंकर जितने भूमि के भाग में सती के सब लेकर गए थे उतना ही प्रांचों में याज्ञिक देश कीर्तित हुआ था अन्य जो सती के सब के अवयव थे वह छोटे-छोटे टुकड़ों में देवों के द्वारा खंडित कर दिए गए थे हे दूजों जहाँ-जहाँ पर सती के पाद आदि पर्यंत शरीर के अवयव गिरे थे वहां वहाँ पर ये महादेव स्वयं लिंग के रूप धारण करके वहीं हो गए थे वे मोह से समायुक्त होकर सती के प्रति स्नेह के वशीभूत होकर स्थित हो गए थे ब्रह्मा विष्णु और सनिश्चर ने समस्त देवगणों ने परम प्रीति के साथ सती के पाद आदि शरीर वयवों को और ईश की पूजा की थी